Iadien Svadantrata Sangram Kira. Vande ma'taram, Vande ma'taram Suja laam sukhala malaja sheetala Suja laam sukhala malaja sheetala Shashashamala ma'taram, Vande ma'taram Vande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 देखो तो अभी इसकी क्या-क्या दुर्दशा होती है अरे उपजा ईश्वर के कोप से आया भारतबिच्छ खारखार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम न ही नीच मुझे तुम सहज न जानो जी मुझे, मुझे एक, एक राक्षस, राक्षस मानों जी मरी बुलाऊं देश, देश उजाड़ू महिंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है, दन है मुझको धन्न मुझे, मुझे, मुझे तुम, तुम सहज, सहज न जानों जी।, जी मुझे, मुझे एक राक्षस मानों जी लिया भी तो अंग्रेजों से अगुना हाँ कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं <laughs> एक चने से भार फोड़ेंगे <laughs> यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की एक झलक थी इस तरह के नाटक 19वीं सदी के आखिरी 30 सालों में काफी लोकप्रिय हुए कारण यह था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत की जनता एक क्रूर शिकंजे में जकड़ी हुई थी और ऐसे नाटकों को लिखने और खेलने से उन्हें अपनी बात कहने का संतोष मिलता था यही हालात भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने आधुनिक भारत में राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई विदेशी प्रभुत्व के विरोध में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों ने भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जिनके कारण भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ अंग्रेजी हुकूमत ने अपने लाभ के लिए भारत को गुलाम बनाया था इस राज को भारतीय समझने लगे थे और फिर भारत के लोगों के हित और ब्रिटिश शासकों के स्वार्थ पूर्ति के बीच सीधे टक्राव का मौहल बन गया भाया मंगलू हाँ काका अब तुई खेती बारी करे कौनों फाइदा नहीं रहेगा हाँ रामधन काका हमार पूरी फसल तो अंगरेजन के ठेकेदार इस जिमीदार हतिया ले था हम काका बचत है काका और कहा था है कि भूमि कर अलग से देन के पड़े हूं सुना अब तुम्हें कह काका हम इन सब की खातिर करत हैं का खेतीबाड़ी अरे भैया अब तो ना हमार जमीन हमार रह गए और ना हमार घर यहां तक कि हमारी बैल भी अंग्रेजों के चापलूस जमींदारों ने हड़प लिए हैं भैया ठीक कहा था काका अब तो ये समझो कि अपने ही घर में हम नौकरन की तरह जिंदगी बिता रहे हैं नौकर काका काका नौकर से भी बदतर जिंदगी है हमार मैं बा सुना है कि गांवन में हमारे किसान भाई लोग जमींदार से टक्कर लेने के तैयार हैं हां और यह नहीं अपन जान की बाजी तक लगावे के तैयार हैं ठीक है सुना है काका हम सबका मिलके लड़ना चाहिए किसान अब अंग्रेजों और उनकी छत्रछाया में पल रहे जमींदारों साहूकारों और सूथ खोरों के खिलाफ हत्यार उठा रहे थे इसी लिए 1869 से 1875 के बीच नील जयन्तियां कूकी और पवना के किसान विद्रोहों के साथ साथ भूला गड़ी में दंगे और महाराश्ट्र के किसानों के मूर्चे जैसी कई वार्दाते हुई नहीं दिनों भारतीय समाज का शिक्षित वर्ग अपने बढ़ते हुए ज्ञान से देश के आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक स्थिति को समझने में समर्थ होता जा रहा था अच्छा तो आप अब तक इस गलतफहमी में हैं कि अंग्रेज यह शिक्षा आपको आपके भले के लिए दे रहे नहीं दोस्त क्या पढ़कर हम लोगों की नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही है एंड इस पढ़ाई के बाद जो नौकरियां हमें मिलेंगी क्या उनसे हमारा भला नहीं होगा वाह वा वा, तुमने अपना नॉलेज बड़ा इंप्रूव कर लिया है जानते हो पढ़ाई किस है इसलिए है कि अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए अफसर चाहिए व्यापारियों को क्लर्क चाहिए समझदार भारतीय साहब बनेगा और दूसरे कम से कम बाबू बनकर मदद तो करेंगे ही यह मत समझो कि अंग्रेज उदार हैं और यह तुम्हें देशभक्ति के पाठ सिखा रहे हैं अच्छा एक बात बताओ तुम अखबार पढ़ते हो हां क्यों नहीं कुछ समझते हो हां क्यों नहीं नहीं कुछ नहीं समझते तुम जानते हो अंग्रेज अपने सिरफिरे कानूनों से हम सभी पर कहर ढा रहे हैं हां जानता हूं इन्होने हमारे व्यापार को चौपट करके रख दिया है हर उस चीज पर रोक लगती है जिससे हमारा जरा भी फायदा हो हर टेरिटरी का कीमती सामान ब्रिटेन भेजा जा रहा है हम किसी गुलाम से कम नहीं अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं कैसे जानते हो क्यों अखबारों के जरिए ना और अखबार तुम पढ़ सके सिर्फ एजुकेशन की वजह से यह बात तो ठीक है अंग्रेज अपने अखबार निकालते हैं यह सोचकर कि वे हमें अपने मुताबिक बना सकें हम शरीर से तो इंडियन हो पर विचारों से अंग्रेज हो लेकिन थैंक गॉड हमारे लोग जो अपने अखबार चला रहे हैं उनसे तो अपने देश को जानने में बहुत मदद मिली है हमारी भाषा जरूर भ्रष्ट हो रही है पर विचारों में नया बना रहा है मानता हूं दोस्त तुम्हारी बात अब हमें कुछ करना होगा कुछ अच्छा अंग्रेजी शिक्षा दोनों तरह के लोग पैदा कर रही थी साहब बाबू बनने वाले ज्यादा थे तो देशभक्त भी कम न थे साथ ही सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे जो एक नए राष्ट्रवाद के उदय में मदद कर रहे थे ब्रह्म समाज आर्य समाज राम कृष्ण मिशन थियोसोफिकल सोसाइटी इनमें प्रमुख थे मध्य वर्ग अभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था वो तो सहूलियत चाहता था स्वयं को अंग्रेजों के बराबर देखना चाहता था अरे भैया इन अंग्रेजो ने तो हम व्यापारियों को बर्बाद कर दिया हमें तो कहीं का ना छोड़ा अब क्या खरीदें और क्या बेचें सारा कच्चा माल बाहर भेजा जा रहा हैगा और हर चीज पे जानलेवा टैक्स देना होता है अरे ये अंग्रेज जैसे जैसे ये अंग्रेज व्यापारी है ना ऐसे तो हम भी हैं पर ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे सारे कारीगर भूखों मर रहे हैं ना खाने को रोटी है और ना पहनने को कपड़ा यही तो होगा आप ये हमारे यहां से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदते हैं और अपने यहां से तैयार माल को महंगे दामों पर बेचते हैं जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वो भी खत्म हो चुकी है भैया अरे वो तो छोड़ो अब तो रेलगाड़ियां तक चला रहे हैं ये अंग्रेज लोग जिससे माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और मिलिट्री को भी आने जाने की सहूलियत मिल सके और इन सब का खर्चा हम लोगों के सर पर मढ़ा जा रहा है जब हम लोगों ने कहा कि अरे हमारे यहां नहरों की जरूरत है जिससे सिंचाई भी होगी और माल परिवहन के काम में भी आएगी है? तो इन्होंने यह बात नहीं मानी क्योंकि इसमें हमारा फायदा था ना अरे हा? देखो तो इनकी करतूत लेकिन इस विचार के विपरीत रेलवे के प्रसार ने भारत को राष्ट्र का रूप देने में सहायता की दूर सुदूर बसे लोगों को नजदीक लाकर रेल यातायात ने लोगों को अपने विचारों के आदान-प्रदान में भी सहायता की जिससे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ गया शिक्षा का प्रसार प्रांतीय अखबारों का प्रकाशन रेल यातायात का प्रसार ऐसे कारण थे जिन्होंने राष्ट्र को एक रूप देने में सहायता की और राष्ट्रीय भावना जागृत की इसीलिए जो कुछ एक स्थान पर होता उसका असर दूसरे स्थानों पर भी पड़ता था अब यह स्पष्ट हो गया था कि चाहे कोई किसी प्रदेश का क्यों न हो वे सभी एक ही शत्रु के हाथों शोषित किए जा रहे थे और वह शत्रु था ब्रिटिश शासन और यही था भारत में राजनीतिक और सामाजिक जागरण जिसके कारण इस भावना को आगे बढ़ाने वाले कई संगठनों का निर्माण हुआ इनमें कुछ प्रमुख संगठन थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा इन संगठनों के निर्माण से यह स्पष्ट हो रहा था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शक्तिशाली होता जा रहा है अब पढ़े लिखे लोगों के अलावा भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे साथ ही साथ सारे देश के राष्ट्रिय आंदूलन को एक सूत्र में बांधने की भावना प्रबल हो रही थी। इसी भावना का परिणाम इंडियन नेशनल कॉंफरेंस था, जिसका नाम बदल कर इंडियन नेशनल कॉंग्रिस रख दिया गया। इंडियन नेश्चनल कॉंग्रिस की स्थापना में सर ए ओ हुम का योगदान महत्वपूर्ण समझा जाता है सन अठारा सो बहत्तर में सर ए ओ हुम ने लॉर्ड नौथ ब्रूक को एक पत्र में लिखा आप शायद हमारे शासन की अस्थिरता को मुश्किल से पहचान पाए लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साम्राज्य का भविष्य लड़खड़ा रहा है और किसी भी समय कोई छोटा सा बादल उभर सकता है जो इस पूरी धरती पर फैलकर अराजकता और तबाही की बरसात कर सकता है यही सरह्यूम थे जिन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन का स्वप्न देखा दरअसल अंग्रेज भारत की आजादी के आंदोलन को जذب करके कमजोर बनाने के लिए कांग्रेस को प्रयोग मिलाना चाहते थे 25 दिसंबर 1885 को पुणे में ऐसे ही संगठन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया किन्ही कारणों से यह सम्मेलन वहां नहीं हो पाया और बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कित महाविद्याले में ये सम्मेलन हुआ ये 28 दिसंबर 1885 की बात है मैं इस कांग्रिस की अध्यक्ष्टा के लिए श्री W.C. बैनर जी का नाम सुझाता हूं मैं सुब्रमण्यम अय्यर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं मैं यह प्रस्ताव पढ़ रहा हूं और आप लोग इस पर बहस करें और इस पर वोट करें अपना मत दें यहां उपस्थित भारत के कोने-कोने से आए 75 सदस्य इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं हमें भेजे गए निमंत्रण में कुछ बातें कही गई थी मेरा यह प्रस्ताव उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया है हमारे देश के हितों के लिए यह कांग्रेस काम कांग करेगी और यह कांग्रेस राष्ट्रीयता की भावना को भी आगे बढ़ाएगी यह प्रस्ताव सहमति से पास हुआ अब मैं आज का अगला प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं यह प्रस्ताव कांग्रेस की अगली बैठक के संदर्भ में है और यह बैठक 28 दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित करने का सुझाव है ठीक है ठीक है ठीक है इसे पास इस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे 1885 से 1905 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मांगे उठाई उनमें मुख्य थी संवैधानिक आर्थिक और प्रशासकीय सुधार 1905 से कांग्रेस का स्वरूप बदलना शुरू हुआ धीरे-धीरे ब्रिटिश धीरे शासकों ने कांग्रेस को केवल सेफ्टी वाल्व नहीं समझकर उसके उभरते हुए राष्ट्रीय स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया इसके साथ ही फिरंगी सरकार की कांग्रेस से कटुता भी बढ़ती गई लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्रनाथ बनर्जी बाल गंगाधर तिलक फिरोजशाह मेहता दादाभाई नौरोजी मोतीलाल नेहरू पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे सघन नेताओं की अध्यक्षता में आगे बढ़ती रही और राष्ट्रीय भावना को निरंतर जागृत रखने और स्वराज्य के संकल्प को साकार करने में जुटी रही